श्री श्री चैतन्य चेतावली माता को संन्यासी पुत्र के दर्शन युत्री साम जन शुकरी समाम जिनका पुत्र वैष्णव है असल में तो वही माता पुत्रणी कहलाने योग्य है अवैष्णव सौ पुत्रों को जन्ने वाली माता क्यों न हो वह माता शुक्री के समान है शुक्री तीसरे ही महीने बहुत से बच्चे पैदा कर देती है उस शचि देवी के सौभाग्य की सराहना करने की सामर्थ भला किस पुरुष में हो सकती है जिसके गर्भ से दो संसार त्यागी विरागी सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुए जगन माता शचि देवी की कोख ही मातृकोख कही जा सकती है सौ पुत्रों को जन्ने वाली शुकरी माताओं के इस संसार में कुछ कमी नहीं है किंतु उनका गांव से गांव में और मोहल्ले से मोहल्ले में भी कोई नाम नहीं जानता पर गौरांग को उत्पन्न करके शची माता जगत जननी बन गई गौर भक्त संकीर्तन के समय जय सचिनंदन गौर गुणाकर प्रेम परसमढ़ी भाव रस सागर आदि संकीर्तन के पदों को गा गाकर आज भी जगन माता देवी के सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्हें भगवान की बात कह कह कर रुदन करते हैं पुत्रों के सन्यासी होने पर स्वाभाविक मातृ के कारण जगन माता देवी को अपार दुख हुआ था उस दुख ने ही उन्हें जगन के दुर्लभ पद तक पहुंचा दिया उस महान दुख को उन्होंने धैर्य के साथ सहन किया सच है भगवान जिसे जितना ही भारी दुख देते हैं उसे उतने ही अधिक सहन शक्ति भी प्रदान कर देते हैं जिसका एक युवा युवावस्थापन्न पुत्र अविवाहित दशा में ही घर बार छोड़कर चला गया हो पति परलोकवासी हो गए हों जिस पुत्र के ऊपर जीवन की संपूर्ण आशाएँ लगी हुई थी वही वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र घर संतानहीन युवती स्त्री को छोड़कर सदा के लिए सन्यासी बन गया हो उस माता का हृदय बिना फटे कैसे रह सकता था किंतु जिसके गर्भ में प्रेमावतार गौरांग ने नौ महीने नहीं तेरह महीने निवास किया हो उस वीर वीरप्रस्विणी माता के लिए इतनी अधीरता का अनुमान कर ही कौन सकता है फिर भी मातृ स्नेह बड़ा ही अद्भुत होता है पुत्र वियोग रूपी दुख को हंसते हुए सहन करने वाली माता पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुई मदालसा आदि तो अपवास स्वरूप हैं देवकी यशोदा कौशल्या देवहुति आदि सभी अवतार अवतारजन्य माताओं को पुत्र वियोग से विलखना पड़ा सभी ने अपने करुण कृंदन से स्वाभाविक और सहज मातृ स्नेह का परिचय देते हुए सर्वसमर्थ पुत्रों के लिए आंसू बहाए फिर शचि देवी किस प्रकार बच सकती थी वह भी चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीधर आदि भक्तों से जल्दी ही शांतिपुर को चलने का आग्रह करने लगी आचार्य ने उसी समय एक पालकी का प्रबंध किया और उस पर माता को चढ़ाकर शांतिपुर की ओर चलने लगे माता तो पालकी पर चढ़कर सन्यासी पुत्र को देखने के लिए चल दी किंतु पति बेचारी विष्णुप्रिया क्या करती उससे तो अपने सन्यासी पति के दूर से दर्शन करने तक की भी आज्ञा नहीं थी वह तो गेरुआ वस्त्र पहने अपने प्राण नाश को आंख भरकर देख भी नहीं सकती थी उसके लिए तो उसके जीवन सर्वस्व अन्य लोगों की भी अपेक्षा वीराने बन गए किंतु यह बात नहीं थी लोक दृष्टि से उसके पति चाहे सन्यासी भले ही बन गए हों शिष्टाचार की रक्षा के निमित्त चाहे वह अपने प्राणनाश के इस स्थूल शरीर के दर्शन न कर सके किंतु उसके आराध्य देव तो सदा उसके हृदय मंदिर में निवास कर रहे थे वहीं पर वह उनकी पूजा करती और अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाकर भक्ति भाव से सदा उन्हें प्रणाम करती रहती उसने वीर पत्नी की भांति अपने सास से कहा माता जी आप जाएं और उन्हें देख आवें मेरे भाग्य में उनके दर्शन नहीं बधे हैं तो नहीं मेरा इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा कि जो सदा हमारे रहे हैं और आगे भी जो सर्वदा हमारे ही रहेंगे उनके दर्शन के लिए आज शत्रु मित्र सभी जा रहे हैं मैं तो उन्हीं की हूँ और उन्हीं की रहूँगी चाहे वे सन्यासी वेश में रहे या गृहस्थी वेश में मेरे हृदय में इन बाह्य चिन्हों से भेदभाव नहीं हो सकता मेरे तो वे एक ही हैं चाहे जिस अवस्था में रहें अपने पुत्र बधू की ऐसी बात सुनकर माता मन ही मन उसकी प्रशंसा करती हुई पालकी पर चढ़ भक्तों से घिरी हुई शांतिपुर की ओर चली इधर महाप्रभु के घर पहुंचते ही अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी सीता देवी ने बात की बात में ही भांति भांति के व्यंजन बनाकर तैयार कर, कर लिए जितने व्यंजन उसने बनाए थे उतने व्यंजनों को अनेकों स्त्रियाँ मिलकर कई दिनों में भी नहीं बना सकती थी खट्टे मीठे चरपरे नमकीन तथा भाती भाती के अनेक पदार्थ बनाए गए बीसों प्रकार के साग थे एक केले के ही साग कई प्रकार से बनाए गए चावल के, मखानों की राम तोरेई की केले की तथा तिकुर की कई प्रकार की खीरे थी मूंग के उड़द के गूहियों के और भी कई प्रकार के बड़े थे कद्दू का भथुए का पोधिने का धनिए का और नुक्तियों का अलग अलग पात्रों में रायता रखा हुआ था भाती भात की मिठाइयाँ थीं विविध प्रकार के अचार तथा मुरब्बे थे बहुत बढ़िया चावल बनाए गए थे मूंग, उड़द अरहर मोट चना आदि कई प्रकार की अलग अलग दालें बनाई गई थी दही चूरा दूध चूरा नारिकेल दूध आदि विभिन्न प्रकार के द्रव्य तैयार किए गए आचार्य ने तीन स्थानों में सभी पदार्थ सजाए और भगवान का भोग लगाकर प्रभु से भोजन करने की प्रार्थना की प्रभु के बैठने के लिए आचार्य ने दो आसन दिए और उन्हें हाथ पकड़कर भोजन के लिए बिठाया भांतिभा भात की इतनी सामग्रियों को देखकर प्रभु कहने लगे धन्य है जिनके घर में इतने सुंदर सुंदर पदार्थों का नृत्य प्रति भगवान को भोग लगता हो उनकी चरण धूल से पापी से पापी पुरुष भी पावन बन सकते हैं सीता माता तो साक्षात अन्नपूर्णा मातेश्वरी हैं, जिनके द्वार पर सदा शिव सदा अपना खप्पर फैलाए भिक्षा के निमित्त खड़े रहते हैं उनके लिए इतने व्यंजनों का बनाना कौन कठिन है आचार्य देव ने कहा शिव जी भी विष्णु की शरण में गए बिना अन्नपूर्णा को अगस्त के श्राप से छुटाने में समर्थ नहीं है फिर चाहे वे कितने भी अधिक व्यंजन बनाना क्यों न जानती हो आचार्य की ऐसी गूढ़ बात को सुनकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और नित्यानंद जी की ओर देखने लगे नित्यानंद जी बालकों की तरह कहने लगे इधर आठ दस दिन से ठीक ठीक भोजन ही नहीं मिला व्रत शाही हुआ है आज व्रत का खूब पारण होगा आचार्य महाराज जल्दी से क्यों नहीं लाते आचार्य ने कुछ हंसते हुए भांति भांति के पदार्थों को दोनों भाइयों के सामने रखा प्रभु उनमें खट्टे मीठे चरपरे और अनेक प्रकार के मीठे और भिस सने हुए पदार्थों को देखकर कहने लगे आचार्य देव आप भी तो सोचें इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकता है क्या इन पदार्थों को खाकर सन्यासी अपने इंद्रियों का संयम कर सकेगा आपने इतने पदार्थ क्यों बनवाए हंसते हुए आचार्य ने कहा आप जैसे सन्यासी हैं उसे तो मैं खूब जानता हूं मेरे सामने बहुत मत बनिए चुपचाप जैसा मेरे घर में रूखा सूखा मुट्ठी भर अन्न है उसे ही ग्रहण कर लीजिए प्रभु ने कहा तब फिर आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए और आपने यह दस दस आदमियों के खाने योग्य पदार्थ हम लोगों के सामने क्यों परोस दिए हैं इन्हें कौन खाएगा हंसकर आचार्य ने कहा जगन्नाथ जी में तो भक्तों के अर्पण किए हुए भांति भाति के कई मन पदार्थों को अनेकों बार उड़ा जाते हो यहाँ इतना अन्न भी न खा सकोगे जगन्नाथ जी की सर्व अपेक्षा तो ये दो ग्रास भी नहीं है प्रभु आचार्य की इस अत्युक्ति से कुछ लज्जित हुए और कहने लगे नहीं सचमुच पदार्थ बहुत अधिक है थोड़े निकाल लीजिए सन्यासी को छिष्ट छोड़ने का विधान नहीं है यदि मुझे और आवश्यकता होगी तो फिर ले लूंगा प्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर आचार्य उस आहार में से कुछ कम करने लगे इतने में ही नित्यानंद जी बोल उठे आप दोनों झगड़ा करते रहे मेरे तो इन इतने सुंदर सुंदर व्यंजनों को देखकर लार टपक टपकी पड़ती है मैं तो खाता हूँ यह देखो यह लड्डू कपक यह देखो यह रबड़ी साड़ सड़ास सड़ बड़ सड़बड़ सु ऐसा कहते कहते और हंसते हँसते वे रबड़ी और खीर को सबड़ने लगे प्रभु ने भी भोजन करना आरंभ किया प्रभु के पात्रों से जो वस्तु चुक जाती उसे उसी समय आचार्य उतनी ही मात्रा में फिर परोजते प्रभु बहुत मना करते किंतु आचार्य उनकी एक भी नहीं सुनते थे इस प्रकार उनके सामने सब पदार्थ जो के त्यो बने रहते और आचार्य उनसे पुनः खाने के लिए आग्रह करते बीच बीच में आचार्य देव नित्यानंद जी से विनोद भी करते जाते थे आचार्य देव कहने लगे अवधूत महाराज आपका पेट भर देना तो अत्यंत ही कठिन है क्योंकि आप अगस्त जी से कुछ कम नहीं हैं, किंतु देखना उच्छिष्ट न रहने पावे नित्यानंद जी कहते उच्छिष्ट क्यों रहेगा परोसते जाओ आज ही तो बहुत दिनों में भोजनों का सुयोग प्राप्त हुआ है आज ऐसे ही थोड़े उठ कर आज तो खूब भरपेट भोजन करूंगा। आचार बनावटी दीनता दिखाकर हाथ जोड़े हुए बोले दया करो बाबा आपका पेट भरना सहज काम नहीं है मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण मैं कहाँ से आपके लिए इतना अन्न लाऊंगा मुट्ठी दो मुट्ठी, जो कुछ रूखा सूखा अन्न है उसे ही खाकर संतुष्ट हो रहो। इस प्रकार आचार्य और नित्यानंद जी में परस्पर विनोद की बातें होती जाती थी प्रभु दोनों के प्रेम कलह को देखकर खूब हंसते जाते थे इस प्रकार आचार्य देव की इच्छा के अनुसार प्रभु ने खूब पेट भर भोजन किया नित्यानंद जी ने भी अन्य दिनों की अपेक्षा दुगना तिगना भोजन किया और अंत में एक मुट्ठी चावल अपनी थाली में से लेकर आचार्य के ऊपर फेंकते हुए कहने लगे लो अब आपके ऊपर दया करके उठ पड़ता हूँ वैसे पेट तो मेरा अभी भरा नहीं है आचार्य कुछ बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए कहा श्री विष्णु श्री विष्णु यह आपने क्या किया मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया भला जिसके जाति कुल का कुछ भी पता न हो ऐसे घर घर से मांग कर खाने वाले अवधूत के उच्छिष्ट अन्न का शरीर से स्पर्श हो गया अब इसका क्या प्रायश्चित किया जाए नित्यानंद जी ने कहा उच्छिष्ट स्पर्श से पाप नहीं हुआ है विष्णु भगवान के प्रसाद में उच्छिष्ट भावना रखने का पाप हुआ है सो तो इसका यही प्रायश्चित है कि पचास सन्यासी महात्माओं को भोजन कराइए और उनमें मैं अवश्य रहूँ आचार बनावटी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे ना बाबा सन्यासियों से भगवान दूर ही रखे ये सबका धर्म कर्म नष्ट करके अपना शाही बनाना चाहते हैं अपने घर से जो बढ़ती हो वह सन्यासियों को भोजन करावे मैं तो अपने घर में अकेला ही हूँ इस प्रकार हास में ही भोजन समाप्त हुआ आचार्य ने दोनों सन्यासी भाइयों के हाथ धुलाए और उन्हें लवंग इलायची आदि खाने के लिए दी प्रभु तीन चार दिनों के थके हुए थे अतः वे भोजन करके विश्राम करने के लिए बाहर वाले मकान में चले गए एक सुंदर तख्त पर आचार्य ने शीतल पाटी बिछा दी उसी के ऊपर अपना काछाय वस्त्र बिछाकर प्रभु आराम करने लगे आचार्य देव उनके चरणों को दबाने के लिए बढ़े आचार्य के हाथों से बलपूर्वक अपने चरणों को छुड़ाते हुए प्रभु कहने लगे आप मुझे इस प्रकार लज्जित करेंगे तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा मैं तो आपके पुत्र अच्युत के समान हूँ मुझे स्वयं आपके चरण दबाने चाहिए अब आप हरिदास और मुकुंददत्त आदि भक्तों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कीजिए प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर आचार्य घर के भीतर गए और सभी भक्तों को भोजन कराने के उन्होंने स्वयं ही प्रसाद पाया और फिर प्रभु के ही समीप आकर बैठ गए पर अत्यधिक थक जाने के कारण प्रभु की कुछ कुछ झप झपने उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी सहसा उनके कानों में गगनभेदी भेदी हरित ध्वनि सुनाई पड़ी उस तुमुल ध्वनि के सुनते ही प्रभु चौक पड़े और उठकर बैठ गए अपने चारों ओर देखते हुए प्रभु आचार्य से पूछने लगे आचार्य देव यह इतनी भारी हरि ध्वनि कहाँ से सुनाई पड़ रही है आचार्य ने कहा मालूम पड़ता है नवद्वीप से बहुत से भक्त प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे हैं यह कहते कहते आचार्य बाहर निकल कर देखने लगे थोड़ी देर में उन्हें सामने से श्रीवास रमाई पुंडरिक विद्यानिधि गंगादास मुरारी गुप्त शुक्लांबर ब्रह्मचारी बुद्धिमंत खां नंदनाचार्य श्रीधर विजय कृष्ण वासुदेव घोष दामोदर मुकुंद संजय आदि बहुत से भक्त खोल कर ताल लिए हुए और हरिध्वनि करते हुए आते हुए दिखाई देने लगे उन्होंने उल्लास के साथ जोरों से चिल्ला कर कहा प्रभु सब के सब आ रहे हैं कोई भी बाकी नहीं बचा बाकी कैसे बचे जहां राजा वहां ही प्रजा भक्त भगवान के से पृथक रही कैसे सकते हैं आचार्य की ऐसी बात सुनकर प्रभु जल्दी से जैसे बैठे थे वैसे ही बाहर निकल आए भक्तों को सामने से आते हुए देखकर प्रभु उनकी ओर दौड़े उस समय प्रभु प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि उन्हें सामने के ऊंचे चबूतरे का ध्यान ही नहीं रहा वे ऊपर से एकदम कूद पड़े प्रभु को अपनी ओर आते देखकर भक्त वहीं से प्रभु के लिए साष्टांग करने लगे बहुत दूर तक भक्तों की लंबी पड़ी हुई पंक्ति ही पंक्ति दिखाई देती थी प्रभु ने जल्दी से जाकर सबको उठाया किसी को गले से लगाया किसी को स्पर्श किया किसी का हाथ पकड़ा किसी को स्वयं प्रणाम किया और किसी की ओर खाली देख ही भर लिया इस प्रकार विविध प्रकार से प्रभु ने सभी को संतुष्ट कर दिया प्रभु को सन्यासी वेश में सामने खड़े देखकर भक्त आनंद और दुख के कारण रुदन कर रहे थे वे प्रभु के केश शून्य मस्तक को देख कर खा खा कर गिरने लगे प्रभु श्रीवास पंडित का हाथ पकड़े हुए आगे आगे चलने लगे अद्वैत अद्वैताचार्य भी उनके पीछे थे उनके पीछे सभी नवद्वीप के भक्त चल रहे थे प्रभु को आगे जाते देखकर चंद्रशेखर आचार्य रत्न ने आगे बढ़कर कहा प्रभु शची माता भी आई हुई है इतना सुनते ही प्रभु चौक कर खड़े हो गए और संभ्रम के सहित पूछने लगे कहाँ है आचार्य रत्न ने धीरे से कहा इस पास के नीम के समीप ही उनकी पालकी रखी हुई है इस बात को सुनते ही प्रभु जल्दी से पीछे लौट पड़े आचार्य तथा अन्य भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे चले दूर से ही पालकी में बैठी हुई माता को देखकर प्रभु ने भूमि में लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया पुत्र वियोग से दुखी हुई वृद्धा माता ने पालकी में से उतरकर अपने सन्यासी पुत्र का आलिंगन किया और उनके केश शून्य मस्तक पर हाथ फिराती हुई कहने लगी निमाई संन्यासी होकर तू मुझे प्रणाम करके और अधिपाप का भागी क्यों बनाता है तैने जो किया सो तो अच्छा ही किया अब तू मेरे घर रहने योग्य तो रहा ही नहीं किंतु बेटा इस अपने दुखनी बूढ़ी माता को एकदम भूल मत जाना तो भी विश्वरूप की तरह निष्ठुर मत बन जाना उसने तो जिस दिन से घर छोड़ा है आज तक सूरत ही नहीं दिखाई तो ऐसा मत करना इतना कहते कहते माता अधीर होकर गिर पड़ी प्रभु भी अचेत होकर माता की गोदी में पड़ गए और छोटे बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगे रोते रोते वे कहने लगे माँ मैं चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों न हो जाऊँ तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा सदा पुत्र ही बना रहूँगा जन्नी मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता माता मैंने जल्दी में बिना सोचे समझे ही संन्यास ग्रहण कर लिया है फिर भी मैं तुमसे पृथक नहीं होऊँगा जहाँ तुम्हारी आज्ञा होगी वहाँ रंग रहूंगा प्रभु के ऐसे सांत्वनापूर्ण प्रेम वचनों को सुनकर माता को कुछ संतोष हुआ उन्होंने अपने अंचल से प्रभु के को और उन्हें छोटे बच्चे की भांति पुचकारने लगी अद्वैत आचार्य ने प्रभु से घर पर चलने की प्रार्थना की प्रभु खड़े हो गए और कहार पालकी उठाकर कर आचार्य के घर की ओर चलने लगे महाप्रभु पालकी के पीछे पीछे चलने लगे उनके पीछे बहुत से भक्त जोरों से संकीर्तन करते हुए चल रहे थे द्वार पर पहुंचकर कर आचार्य देव की धर्मपत्नी सीता देवी ने आगे बढ़कर शची माता को पालकी से नीचे उतारा और अपने साथ उन्हें भीतर घर में ले गई भक्तवृंद बाहर खड़े होकर संकीर्तन करने लगे आचार्य देव ने कहा शिव जी भी विष्णु की शरण में गए बिना अन्नपूर्णा को अगस्त के श्राप से छुड़ाने में समर्थ नहीं है फिर चाहे वे कितने भी अधिक व्यंजन बनाना क्यों ना जानती हो इस संबंध में एक कथा है एक दिन अन्नपूर्णा माता पार्वती जी ने किसी व्रत का पारायण किया इसके उपलक्ष्य में वे एक योग्य तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती थी उन्होंने अगस्त जी को भोजन कराने का विचार किया और अपनी इच्छा देवाधिदेव महादेव जी के सम्मुख प्रकट की महादेव जी ने सुनते ही कानों पर हाथ रखते हुए और अपने दांतों से जीव काटते हुए कहा पप्पा रे पप्पा अगस्त जी का पेट कौन भर सकेगा देवी तुम इस विचार को छोड़ दो किसी दूसरे ब्राह्मण को भोजन करा दो जगन पार्वती देवी को अपनी शक्ति का गर्व था उन्होंने कुछ अभिमान के स्वर में कहा क्या मैं एक अगस्त्य जी का भी पेट न भर सकूंगी? वे कितना भी खाएं, मैं सब प्रबंध कर लूंगी। शिव जी ने कहा देवी तुम तो अपना हट छोड़ दो अगस्त्य जी तो बड़वा नल के साक्षात अवतार हैं उन्हें तृप्त करना कोई हँसी खेल नहीं है और भी तो ज्ञानी तपस्वी ऋषि महर्षि बहुतेरे हैं बालहठ और स्त्रीहट यही तो दो प्रसिद्ध हठ हैं पार्वती जी अगस्त जी के ही निमंत्रण पर अड़ गई शिव ने कहा अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा किंतु तुम्हें सब करना धरना मैं इस चक्कर में ना पडूंगा तुम्हारे कहने से उन्हें निमंत्रण दिए आता हूँ इतना कहकर शिव जी अगस्त मुनि को निमंत्रण कर आए ठीक समय पर अगस्त भगवान पधारे पार्वती जी ने हजारों यक्ष किन्नर तथा देवताओं की स्त्रियाँ भांति भांति की भोज्य सामग्रियाँ बनाने के लिए बुला ली थी उन्होंने बहुत से सामान बनाए अगस्त जी भोजन करने बैठे वे खट्टे मीठे नमकीन आदि किसी प्रकार के पदार्थ का स्वाद नहीं देखते जो सामने आया स्वाहा इस प्रकार सभी सामान को चट कर गए जो सामने आता जाए उसे ही उड़ाते जाए अब तो पार्वती जी घबराई, वे लज्जा के कारण शिव जी से भी नहीं कह सकती थी किंतु दूसरा कोई उपाय ही नहीं था अंत में ये कालकूट के भक्षण करने वाले शिव जी की ही शरण में गई हंसकर शिव जी ने कहा देवी मैंने पहले ही कहा था तुम कितना भी खिलाती जाओ, ये महात्मा तृप्त न होंगे और बिना तृप्त हुए ये उठेंगे नहीं इन्हें तो कोई उछले को, कोई छल से ही उठा सकते हैं और छल की विद्या विष्णु के सिवा कोई दूसरा जानता नहीं इसलिए मैं उन्हीं के पास जाता हूँ यह कहकर शिव जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे सब वृत्ंत सुनकर हंसते हुए भगवान बोले पार्वती जी ने हमारा तो कभी निमंत्रण किया नहीं अब आपत्ति के समय हमें बुलाया है हमें भी भोजन करवाएं तो चलें जी ने अपने जटाओं पर हाथ फेरते हुए कहा महाराज एक ब्राह्मण से तो निपट लें तब आपकी देखी जाएगी चलो जैसे हो वैसे करके इस संकट को छुड़ाओ शिव जी की प्रार्थना पर भगवान आकर अगस्त जी के साथ भोजन करने लगे भोजन करते करते ही बीच में विष्णु भगवान झट से उठ पड़े नीति का वचन है कि पंक्ति में एक के उठ जाने पर दूसरे को भोजन नहीं करना चाहिए विवश होकर अगस्त जी भी उठ पड़े देव भगवान के ऊपर बड़े नाराज हुए क्रुद्ध होकर कहने लगे आपने बीच में उठकर यह अच्छा काम नहीं किया मेरा पेट भी नहीं भरा अब मुझे जल तो पी लेने दो हाथ जोड़कर भगवान ने कहा दया करो महाराज भोजन तो आपको थोड़ा बहुत खराब ही दिया आपको जल पिलाने की सामर्थ्य नहीं है मैं इकट्ठा ही कभी आपको जल पिलाऊंगा इस वादे को भगवान ने समुद्र का संपूर्ण जल पिला कर पूरा किया यहाँ पर सीता देवी तो पार्वती हैं आचार्य शिव स्वरूप हैं नित्यानंद को अगस्त्य बताकर आचार्य विनोद कर रहे हैं महाप्रभु को विष्णु बताकर नित्यानंद जी के भय से बचना चाहते हैं